सम वयस्क है तेरे सारे एक एक से हैं न्यारे श्याम गौर सुंदर नागर हृदय हार है मतवारे सब सुकुमार नम्र मन मोहक बड़े छोटे मन, मन उजियारे सेवा स्नेह शुरता में भी बढ़े चढ़े से शुठी बारे जो सुमेरु माला में शोभित ऐसी शोभा पाओगे कहने को अब समय रहा न जगत ख्यात हो जाओगे बस एक मंत्र पिता का सुन लो सदा सदा यह ज्ञान रहे ब्राह्मण हो ब्राह्मण न जाए निज धर्मों का ध्यान रहे बस इतना कह पाए थे कि मुनिगण आ पहुँचे द्वार दौड़ पड़े करने अगुनी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 रत्न जड़ित आलोकित खम्भे गही गही छाया भरे हिलोर राजवंशपुर जन सब हुलसत क्या परिजन पर हन की बात राज सुवन की शिक्षा दीक्षा आज आचार्य करेंगे शुरुआत विप्र मंडली खड़ी अगाड़ी करते सामवेद शुचिगान आम्र पंचयुत दुर्वा अक्षत पुष्प खील चंदन अर्चान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 इतने में पदचाप चाप श्रवण कर दृष्टि मई बाई ओर देखा खड़ा नतोन्मक कोई श्याम वर्ण एक, एक भील किशोर गुरु के मुखता हास नाचता नैनों ने बुझी कुशला दंड समान गिरा चरणों में क्षमा देव आकुल गुहरात देव एक मैं भील पुत्र हूँ हिरण्य धनु मम पितु का नाम गुरु सेवा की आशीष मांगू विद्या हित आया शुचि ठाम क्षण भर मौन साधु गुरु बोले बस यहाँ यह योग्य नहीं नृपाधीन वेतन सुख भोगी आरो के हित भोग्य नहीं इतना सुन एकलव्य चला चुप कातर नयन बिलखता बाट सोच रहा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 फिर, फिर क्या, क्या था जुट, जुट गया, गया आप, आप में कठिन साधना, साधना रत सुकुमार अल्प, अल्प समय में धनु दक्ष हो दिखा दिया सारा संसार एक दिवस गुरु पांडव ले संग आखेट कला, कला कराते ज्ञान पहुँच गए आचार्य उसी थल कानन प्रांगण के मैदान संगी श्वान ढूँढता इत उत जब पहुँचा एक लव्य की ठोर फटे वसन केश लट बिखरे जटा जूट लख किन्हा शोर सोच साधना में निज बाधक सप्त बाण मुख पूर दिया सत्वर श्वान भगा जितुदल जो दर्प किसी का चूर किया यह घटना थी या कुतुहल, सब आंखें फाड़े जाते थे गुरु गुरुता गुरु पर आंच पड़ी लख लक्ष बेदी अकुलाते थे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 अभी, आप, अभी सुन आप सुन रहे थे, थे। रामशरण राम शर्मा द्वारा रचित रस द्रोणिका भाग आठ वाचक स्वर पर भारती परिमल, परिमल।